तुम्हारा नाम मट्टू है तो एक बार दो बार चार बार उनको बता दो तो फिर कोई पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है तो मट्टू बताएंगे, फिर दो दिन चार दिन बाद उनका नाम बदल दो मट्टू नहीं तुम्हारा नाम तो गट्टू है वो तो याद कर लेगा आज चल ऐसे ही नाम ज्यादा सुनने में आता हूं <laughs> <ही> तो है। <laughs> अरे पी डब्ल्यू नाम होते हैं भाई बच्चों के डब्लू डब्ल्यू बबलू डब्लू गगलू सब नाम मैंने सुना तो अपने कान से सुना है ना नामकृष्ण नाम रखें तब तो पुराण पंथिया हो जाए है ना नई तो थी अगर आप अपना नाम एक मारवाड़ी उत्तर तीस पैंतीस बरस तक लगातार वेदान की चर्चा चलती रही हो तो हमारा संबंध उनका बहुत माने 20 बरस पच्चीस बरस में जब दिल्ली जाता था उन्हींता था और गोरखपुर से रतनगढ़ जाने के 20 मिनट दिल्ली पड़ता ही था तो वहाँ उनके सत्संग में ठहरना पड़ता था तो एक सज्जन थे उनका नाम पहले ही नारायण दास था तो थोड़े दिन जब वेदांत की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई ये दास नाम तो नहीं है अब तो हम अपना नाम ब्रह्म रखेंगे तो नाम अपना ब्रह्म रख कोई चीजें क्या नाम है ब्रह्म तो नाम तो उन्होंने बदल लिया, पर ब्रह्म माने क्या होता है ये उनको मालूम नहीं था वो तो नाम नही है आ, संस्कृत भाषा में बोलते हैं दिख्त दबित किसी ने अपना नाम दिख रख लिया किसी ने अपना नाम दबित रख लिया बोले तो दिख ददित्त का क्या मतलब है कैसे तो कुछ मालूम नहीं तो ऐसे ही अगर कोई अनजान आदमी अपना नाम ब्रह्म रख ले तो वो ब्रह्म नहीं हो जाता पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है वो समझना पड़ता है बोला तो ब्रह्म माने जिससे बड़ा और कोई न हो निरतिशय बृहत्व ब्रह्म शब्दार बोलते हैं निरतिशय बृहत्ताशाल ब्रह्म तो बड़ा कैसे कहिए नहीं कि जैसे कोई बादशाह सिंघासन पर बैठता है वैसे घुरधाम में कोई पुल्ले मालिक मुकुट बांधते है ना और अपनी पोशाक पहन के देश का है एक संप्रदाय में हम लोग गए हो एक पंथ तो उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर सबसे ऊपर सबसे ऊपर एक धुरधाम है इंडदास देश से ऊपर ब्रह्मांड देश से ऊपर माया देश से ऊपर विशुद्ध चैतन्य में एक धुरधाम है धुरधाम उसका नाम बताया और वहां कुल मालिक रहते हैं तो वो खुलने मालिक आजकल धुरधाम छोड़ करके भर्ती पर उनका अवतार हुआ है और ये बैठे हुए हैं लोगों ने उनको दंडो प्रणाम दिया है जय महाराज फिर मैंने उनसे पूछा कि महाराज आजकल आप आज आज तो यहाँ पधार गए हैं तो धुरधाम तो खाली होगा <laughs> <laughs> <laughs> तो हम केवल बात को के समझाने के लिए कहते हमारा किसी है ना कि, किसी पंथ पर हाथ से बिल्कुल नहीं है है ना <laughs> ये बात तो दूसरे लोगों के बारे में भी कही जा सकती है लेकिन वो तो बात को तो समझाने के लिए मैंने ये ढंग है, है ना न तो बड़प्पन का मतलब ये नहीं है कि सबसे ऊपर और सबसे बढ़िया पोशाक पहने हुए और सबसे सुंदर जो आदमी बैठा हुआ है, है न उसके लिए हम उसके लिए बड़ा का, बड़ा बड़ा माने है न तो देशकाल वस्तु से परिचिन न होना ये बड़प्तन है बड़प्तन क्या थे लोग जिससे बड़ा कोई न हो तब तो बड़ा कौन है तो जो यहां हो वहा न हो वो क्या बड़ा है जो अब हो तब न हो वो तो क्या बड़ा है जो ये हो वो न हो वो क्या बड़ा है हैं? तो देशकाल द्रव्य से जिसके बड़प्तन में कोई अंतर न पड़े वो सबसे बड़ा है नहीं। नहीं। उन्हें कभी मोटा था कभी पतला था कभी फूल था कभी सूक्ष्म था मैंने ये फूल और सूक्ष्म देश की उपाधि जो है तो वस्तु में फूलता और सूक्ष्मता दोनों हो है सकते हैं। ये बिल्कुल दल देश की उपाधि को लेकर के फूलता और सूक्ष्मता बनती है एक ही साथ एक स्तर में सूक्ष्म है और एक स्तर में स्थूल है समझो हृदय में सूक्ष्म है और हड्डी में स्थूल है तो ये बिना देश भेद हुए फूलता और सूक्ष्मता का भेद नहीं हो सकता और ईश्वर कारण है और जगत कार्य है ये बात तब हो सकती है कि जब एक काल में वो कारण रहा हो और दूसरे काल में कार्य हो गया हो और सूक्ष्म और फूल का भेद तब हो सकता है कि जब अंतर देश में सूक्ष्म रहता हो और बहर देश में फूल हो जाता हो परंतु जहां देश और काल का भेद नहीं है वहां कार्य और कारण फूल और सूक्ष्म होते ही नहीं है तो आप देखो आप देश काल वस्तु से अपरिचिण और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अच्छा अब ब्रह्म, ने क्या ब्रह्मा ने पहले तो अभी अपरिचिन्नता बताते हैं तो परिच्छेद सामान्यावों का लक्षित जहाँ देश काल वस्तु का परिच्छेद भागता है और इसका अभाव भी भागता है और जहाँ सजातीय विजातीय स्वगत भेद भाषते हैं, हैं। भाषते हैं और इनका अभाव भी भागता है ब्रह्म ऐसी चीज है जिसका कोई बात नहीं है ब्रह्म ऐसी चीज है जिसका कोई बेटा नहीं है ब्रह्म ऐसी चीज है जिसका कोई मालिक नहीं है ब्रह्म ऐसी चीज है जिसका कोई भाई नहीं है ब्रह्म ऐसी चीज है जिसका कोई दोस्त नहीं है ब्रह्म ऐसी चीज है जिस जिसकी कोई पत्नी नहीं है ब्रह्म ऐसा है हो है न आगे न ना आगे नाथ न पीछे पघा आगे पीछे बाहर भीतर कुछ उसके दूसरी वस्तु है ही नहीं तो बोले मैं तो बोले भाई ये छोटे रूप में तो मैं भी नहीं हूं इसमें पर मैं नहीं हूं ये अनुभव तो हो ही नहीं सकता तो मैं छोटे तन को काट दो तो असल में ये स्वयं प्रकाश आत्मदेव उस अधिष्ठान ब्रह्म ही ब्रह्म से एक ही है अवच्छिन्न अनवच्छिन्न में को Hai, अवच्छिन अनवच्छिन कोई भेद नहीं होता घटावच्छिन्न आकाश और अनवच्छिन्न आकाश इनमें कोई भेद नहीं होता आकाश तो आकाश ही होता है इसी प्रकार अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य और अनविन्न चैतन्य इनमें कोई भेद नहीं होता तो देश काल वस्तु के परिच्छेद से मुक्त प्रजातीय विजातीय स्वगत भेद से मुक्त है और सबके अत्यंता भाव का अधिष्ठान होने से सब जिसमें नित्या ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अद्वय तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मास्मी यही तो मैं हूँ है ना अश्मी माने मैं ब्रह्मी न जीव मैं ब्रह्म हूँ जीव नहीं ब्रह्मी न परिक्षुन मैं ब्रह्म ही हूँ परिच्छिन्न नहीं ऐसी जो वृत्ति है ये पूरक वायु है तो निकाल दिया मन में से भरा क्या मैंने ब्रह्म तो, तो भर लिया इसका नाम पूरक है तत सद वृत्ति नईश्चल कुंभक प्राण संयम अय्रबुद्धा अज्ञा घत सद्वृत्ति नईश्चल कुंभक अगर तो बात को समझाना पड़ता है तो पुरानी भाषा का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं शब्द तो पुराने ही बोलोगे चाहे पुराने आदमी का नाम मत लोग ना पुराने आदमी का नाम मत लो लेकिन भाषा तो पुराने शब्दों की रहेगी और नया शब्द गढ़ोगे तो उसकी परिभाषा पुराने शब्दों में समझानी पड़ेगी कल अंग्रेजी कोष में पढ़ रहे थे शर्मा जी अध्यास शब्दकार आपसे का कोष था अध्यास शब्दकार उपाधि शब्दकार अध्यारोप तो एक शब्द के बदले में एक शब्द नहीं था हो अंग्रेजी में उसमें 10 शब्दों का प्रयोग करके उस एक शब्द का अर्थ समझाया गया था तो अगर तुम नया कोई शब्द बनाओगे तो उस एक शब्द को समझाने के लिए पुराने दस शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा अच्छा पुराने आदमी का नाम नहीं लोगे तो क्या करना पड़ेगा तो अपना नाम लेना पड़ेगा कि हम सब पुराने आदमी से आगे पुरानी शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तो नए शब्द को समझाने के लिए एक शब्द के बदले दस शब्द और पुराने आचार्यों का अनुभवियों का नाम नहीं लोगे तो उनको पीछे धकेल के अपने शरीर को आगे करना पड़ा आप देखो ये माया का तेल बड़ा विचित्र है इसमें एक ओर जाते हैं ना तो दूसरी ओर से आ, वो लहर आती है कि जिसकी हद में तो इसी से इसको अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय बोलते हैं जयराम सिद्ध ततवृत्ति नहीं चल्याम अब इस वृत्ति तो चलने मत करो निश्चल कर दो क्या एक तो प्रपंच की सत्ता नहीं है और एक ये जो है ना अंतकरणावच्छिन्न ये द्रष्टापना भी तो उपाधि से हो ये जिस दृष्टा जिस साक्षी जिस प्रकाश की बहुत चर्चा की जाती है वो करण की उपाधि सही की जाती है उपाधि का परित्याग कर देने पर चैतन्य में भ्रष्टापन भी नहीं है है ना ज्ञातापन भ्रष्टापन ये तो परफ प्रकाश को देखते हैं तब स्वयं प्रकाश बोलते हैं जर को देखते हैं तो चेतन बोलते हैं असत को देखते हैं तो सत्य बोलते हैं दुख को देखते हैं तो आनंद बोलते हैं दृश्य को देखते हैं तो दृश्य बोलते हैं तो करण की उपाधि की अपेक्षा से ही आत्मा में दृष्टापना है इदम की अपेक्षा से ही अहमपना है ये कोई कहे कि ब्रह्म को हम बोलना तो अहंकार है तो अच्छा भाई हम छोड़ देते हैं बोलना छोड़ देते हैं अहंकार छोड़ देते थो तो हैं कोई बात नहीं है ना हम हैं तो ब्रह्म न हाँ चाहे अहंकार बोले चाहे ना बोले हैं तो ब्रह्म भाई अहंकार का बोलना छोड़ देने से ब्रह्म तो ही गया वो तो अपना आपा ही है तो ये वृत्ति का जो नैश्चल है ये कुंभक नाम का प्राण संयम है वायु को भीतर रोक लेने का नाम कुंभक होता है और इस वृत्ति को रोक लेने का नाम कुंभक होता है और ये जो हमने प्राणायाम बताया ये प्राणायाम क्या है पुलायम चापित प्रबुद्धान भाई ये समझदारों का प्राणायाम है प्रबुद्ध माने जगे है संस्कृत में प्रबुद्ध माने ये जागते हुए हुएगा गुरु भाई जाग रहे हो कि सो रहे हो हाँ, हाँ हा। देखो भाई सत्संगों में तो हमारे कोई नहीं सोता है।, है और सो जाएगा तो उसको सुनने का पुण्य भी नहीं होगा बोला हाँ। लेकिन एक बात है सत्संग में बैठने का भी एक पुण्य होता है वो पहले आके जो सत्संग में बैठा ना उसका पुण्य होगा उसको धर्म होगा धर्म अपूर्व की उत्पत्ति होगी क्योंकि पूर्वक अगर घर से वो सत्संग के लिए न चला हो है होना टहलने के लिए चला हो कि हम मेरिन ड्राइव पर टहलेंगे तो उसका तो उससे तो धर्म की उत्पत्ति होगी नहीं उससे तो स्वास्थ्य ठीक होगा लेकिन वहां से छोड़ के जब नरीमान प्वाइंट से चल के वो प्रेम कुशीर में आएगा तो प्रेम कुटीर के उद्देश्य से जितनी दूर चलेगा उससे धर्म की उत्पत्ति होगी पुण्य की उत्पत्ति होगी क्योंकि उद्देश्य सत्संग हो गया है तो उसका भी पुण्य होगा यहाँ आके बैठने का पुण्य होगा लेकिन सत्संग में सो जाने का पुण्य तो नहीं होगा क्योंकि <laughs> तो सोने तो का पुण्य क्यों नहीं होता सत्संग में सोने से भी पुण्य होना चाहिए मेरे कर्तृत्व पूर्वक नहीं सोते हैं जान के नहीं सोते हैं ना धर्म की उत्पत्ति अगर जान बुझ के सो कि हाँ यहाँ सोने से धर्म होगा बोले भाई ये कैसे जाने क्या तो ये तो यदि शास्त्र में विधान होगा तब होगा शास्त्र में विधान हो कि सत्संग में सोने से धर्म होता है तो सत्संग सोने से धर्म भी होगा। पर ये तो है नहीं अच्छा लेकिन यहाँ तो हमारे कोई है ना जिनको सोना हो वो आवे काय बड़े प्रबुद्ध हैं प्रबुद्ध ना क्या प्राणायाम करो तो प्रपंच को पहच दो गुलाब की तरह नहीं? और ब्रह्मा की इस वृत्ति से हृदय को भर दो और इसको निश्चल बना दो इसी का नाम प्राणायाम है बोले नहीं महाराज हमको तो थोड़ा वो बताओ कैसा तो, अच्छा तो गौड प्राणायाम बतावे कि द्राविड़ प्राणायाम बतावे दौड प्राणायाम ये होता है कि हाथ पहले ये ये दाइनी नाक पर ऐसे ले जाके लगा लिया और बाह नाक से सांस फेंक लिया ये दौड़ प्राणायाम हो गया और द्राविड़ प्राणायाम इसको कहते हैं कि हाथ उठाओ पहले फिर तो पीछे ले जाओ और वहाँ से ऐसे घुमा के ले आओ और फिर दाहिनी नाक दबाओ तो इसका नाम द्राविड़ प्राणायाम होगा तो बोले जब दाहिने हाथ से दाहिनी नाकई दबानी है तो फिर इसको सिर के पीछे ले जाएं और वहां से घुमा के ले आएं और फिर दबाव इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है तो, तो उसके चार भेद होते हैं लेकिन उसको ये बोलते है अज्ञानम घनम नाक दबाना जो है नाक दबा करके हवा को रोकना ऐसा जो प्राणायाम है वो अज्ञानी लोगों के लिए है है ना? जब तक वेदांत समझ में न आया हो तब तक वो है वो समझदारों के लिए नहीं है ना समझो के लिए है अब प्रत्याहार का वर्णन करता है। विषय स्वात्मता दृष्टवा मन सीति मज्जनम प्रत्याहार विज्ञे व्यतन यो विषय स्वात्मता दृष्टवा मनसस्थिति मज्जनम इसमें देखो तीन बात आपके ध्यान में आनी चाहिए प्रत्याहार धारणा और ध्यान तीनों का विदेश है वो इंद्रिया दर्शन में कैसा मानते हैं पहले उसको आत् समझो तो क्योंकि ये शब्द को तो मूल रूप से योग दर्शन के ही है प्रत्याहार धारणा और ध्यान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के आठ अंग हैं तो समाधि अंग भी है और अंगी भी है और तो सात ही अंग है ऐसा कोई कोई मानते है कोई कोई समाधि को भी अंग मानते है और योग को उससे अलग मानते हैं योग नई चीज है हाथों में योग नहीं है तो ये तो बड़ी विलक्षण दृष्टि है तो विषय की दृष्टि से प्रत्याहार होता है और देश की दृष्टि से धारणा होती है और काल की दृष्टि से ध्यान होता है और नारायण तीनों की दृष्टि से समाधि होती है और तीनों से असंगता की दृष्टि से भ्रष्टा का स्वरू का अवस्थान होता है और दूसरा है ही नहीं तो असंग भी किस इस दृष्टि से ब्रह्मज्ञान होता है आप पांच भूमिका ध्यान में रख लीजिए दिशा दृष्टि देश दृष्टि काल दृष्टि त्रिविध दृष्टि है अतीत दृष्टि और पूर्ण दृष्टि तो, ना इनकी गणित होती है भला इनको गिनना पड़ता है ऐसा गिनना पड़ता है कि इसके आगे पीछे कोई दूसरा ना होए माने हमारे दर्शन शास्त्र की पद्धति ये है सोचने की कि अब से पहले जितने दार्शनिक हो चुके हैं उन्होंने क्या क्या कहा है उनका वर्गीकरण करना पड़ता है अमुक वर्ग में अमुक है अमुक वर्ग में अमुक है और आगे भी अगर कोई दार्शनिक पैदा होगा तो इस वर्गीकरण से बाहर नहीं जा सकता इस दृष्टि से बस्तु का दर्शन होता है ये नहीं कि पता नहीं आगे कोई पैदा होगा भाई तो कोई नई बात कह दे है नई बात कहेगा तो भी या तो विषय दृष्टि से बोलेगा या तो देश दृष्टि से बोलेगा या तो काल दृष्टि से बोलेगा या त्रिविध दृष्टि से बोलेगा या त्रिविधातीत दृष्टि से बोलेगा या पूर्व दृष्टि से बोलेगा अब बताओ आ, इन छाओ को छोड़ करके सातवी दृष्टि बताओ तो अब इसी में गड़बड़ करनी पड़ेगी है न दो दो को मिला के दो दो को मिलाना पड़ेगा तो वो गड़बड़ दृष्टि होगी तो <laughs> जैसे देखो एक तो द्वैत दृष्टि है और एक अद्वैत तो दृष्टि है तो हम कहते हैं अब इन दो के सिवाय तीसरी दृष्टि नहीं हो सकती तो तीसरा कहेगा नहीं नहीं हो कह नहीं सकती ध्वलता द्वित दृष्टि हो सकते हैं तो <laughs> <laughs> नारायण तो आप देखो प्रत्याहार की बात सुना हमारा मन और हमारी इंद्रिया कुछ न कुछ आहार लेते रहते हैं वो, आहार लेते रहते हैं सब छत विस्तरूप रसगंध ये आहार है और जो बोलते हैं ना बोलते रहते हैं हम इसका नाम ब्याहार होता है व्याहार आहार के विपरीत माना खाते हैं तो तो बाहर से भीतर जाता है और जो बोलते हैं तो भीतर से बाहर आता है इसलिए विपरीत आहार आहार के विपरीत होने से बोलने का नाम संस्कृत में व्याहार है व्याहार और खाने का नाम आहार है अच्छा अब प्रत्याहार क्या है तो बोले की जो आहार ग्रहण करते हैं उसके प्रति उसकी बराबरी में कोई आहार दो प्रत्याहार मैने खाली मत रखो पक्ष है तुम्हारी बुद्धि में तो उसको प्रतिपक्ष दो पक्ष है तो प्रतिपक्ष दो एक दृष्टि है तो प्रतिदृष्टि दो क्रिया है तो प्रतिक्रिया दो, तो दोना है तो बाया दो दाया है तो दया दो एक एकांी मत होने दो तो आपकी आहार में जो वस्तु आती है सब स्पर्श रूप रस दंद तुछ। तुछ� इनमें इंद्रियां जाते हैं तो इनको बोलते हैं विषय विषय शब्द का विषय शब्द व्याकरण की रीति से चार पांच तरह से बनता है विषिणवंती जो बांधने, उनका नाम है विषय सिंह बंधने जो विशेष रूप से अपने साथ बांधने, उसका नाम विषय इसी धातु से सीना भी बनता है सीना पिरोना है ना से जो सीते हैं तो हमारी आंख किसी रूप को देख करके उसके साथ की गई बंद गई आ, की गई बंद गई आ, जैसे एक कपड़ा दूसरे कपड़े के साथ चल गया ऐसे हमारी आंख किसी को देख के उसके साथ चल गई छोड़ना ही नहीं चाहती है तो ये विषय में ये सामर्थ्य है कि वो हमारी इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है बांध लेता है विषिणुवंती इसी विषय जिससे मनुष्य की इन्द्रियां बाधित जाए उनका नाम विषय ये बी उपर्ग है और सिंह धातु है और ये अनेक प्रकार से पचाध्यक्ष से भी बनता है और और दूसरे प्रत्ययों से भी बनता है तो, करण में भी बनता है भाव में भी बनता है कर्ता में भी बनता है ये विषय सब तो कई लोग तो कहते हैं कि दुख और विषय दोनों में बड़ा कौर तो दुख तो आप जानते ही हैं ना दुख गरल जहर है ना? दिशा नीहंस विष मारम विषय आ स्मरण आदतें तो आदमी को तब मारता है जब उठाया जाए और विषय तो आदमी को याद करने से भी मार डालते है नहीं बोलते हायरे मार डाला तो है बोलते मार डाला तो ये दुख की अपेक्षा भी कुछ अधिक है मन में रहने से भी ये मृत्यु का हेतु बन जाता है इसलिए इसको विषय बोलते हैं तो अब हमारी इंद्रिया गयी विषयों में विषय तु आत्मताम ऋ लेकिन अब ये बताओ कि जहां विषय में इंद्रिय गई मन गया वहां ब्रह्म है कि नहीं उस विषय में ब्रह्म है कि नहीं जैसे हम रस्सी को सांप को देखते हैं तो उसमें रस्सी है कि नहीं तो सांप को इतने गौर से देखो कि तुम्हारी नजर रस्सी तक पहुंच जाए सांपल देखने में न रहे तब तो तुम्हारी नजर पक्की और फिर सांपल देखते रह गए रस्सी नहीं दिखी तो तुम्हारी नजर कच्ची हाँ तो वेदांत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता हो। एक सज्जन आजकल जरा खंडन मंडन कर रहे हैं लिखा पढ़ी तो कहते हैं क्या वेदांति है जब सिर में दर्द होने पर और हाथ सिर पर चला गया ऐसे बोलता हैं और वेदांत में ऐसे कहते हैं कि वेदांति अगर धरती पर हाय हाय करके छत फटा रहा हो तब भी वो ब्रह्म है वेदांत में ऐसे बोलते हैं और जान में कोई अंतर नहीं पड़ता उसका पांव कट जाए हाथ कट जाए है न तो जैसे आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ा है तो जैसे कभी मन भोग गया तो जैसे हाथ पांव हैं वैसे ही मन है रो गया तो रो गया इससे जान में कोई तो अंतर नहीं करता <coughs> तो वेदांत का दृष्टिकोण को तो बड़ा भिलकता है तो दूसरे लोग तो समझते ही नहीं तो इस बार वृंदावन में अल्लाह में कि जो ज्ञानी होता है उसको तो तो खाने पीने की इच्छा नहीं होती और तो जिससे ज्ञानी बनने का शौक था वो जाके पेड़ के नीचे बैठ गया भाई पीने खाने पीने की इच्छा खाना पी खाने पीने की इच्छा छोड़ दी तो फिर लोगों ने कहा जो ज्ञानी होता है वो मकान में थोड़ी ही रहता है पेड़ तो के नीचे जाकर बैठा और तो पेड़ के नीचे बैठा बोले वो पेड़ के नीचे थोड़ी बैठा है तो बैठा। मैदान में बैठता ऐसा तो अच्छा उसको भूख के आस थोड़े अब बाद महाराज यहां तक वो चला गया कि भूख प्यास नहीं और मैदान में बैठा सब लोगों ने कहा कि ज्ञानी पुरुष के सांस थोड़ी करती ज्ञान के दुश्मन ये ज्ञान के दुश्मन ज्ञानी को महार डालने पर उपारू है ना कि दुनिया में किसी को ज्ञानी मिले नहीं <laughs> ज्ञानी ज्ञानी नहीं मिलेगा है तो हमारी उपासना में कोई बाधा नहीं पड़ेगी <laughs> ज्ञानी को महार डालने पर तो ज्ञानी तो सांस ही नहीं लेता तो ज्ञानी तो बोलता ही नहीं ज्ञानी तो देखता ही नहीं ज्ञानी के तो दिल दिमाग होता ही नहीं ज्ञानी तो खाता ही पीता नहीं अरे बाबा ज्ञानी असल में सब कुछ करने का अधिकार अगर किसी को है सृष्टि में तो ज्ञानी को है क्योंकि उसको सर्वात्म भाव की सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई है और रोने का अधिकार भी उसको है और मारने का अधिकार भी उसको है वही राज्य कर सकता है और वही सैनिक हो सकता है तो नारायण तो जहां विषय ना तो क्या करना आत्मताम दृष्टा विषय को मत देखो जो जो से दिखता है रूप वो ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म का विवर्त है उस विषय का अधिष्ठान ब्रह्म है विषय का प्रकाशक ब्रह्म है ब्रह्मातरिक्त को विषय नहीं है इसलिए आख से वाला रूप भी ब्रह्म कान से सुनाई पढ़ने वाला शब्द भी ब्रह्म त्वचा से छुया जाने वाला स्पर्श भी ब्रह्म नासिका से सुया जाने वाला गंध भी ब्रह्म और रसना से लिया जाने वाला स्वाद भी रस भी रस भी गंध है ना गाँव से जहां चलते हैं वो भी ब्रह्म हाथ से जिसको सूते हैं वो भी ब्रह्म है ना? सोना भी ब्रह्म जागना भी ब्रह्म सपना भी ब्रह्म है समाधि भी ब्रह्म विशेष स्वात्मता इस दृष्टि से क्या करना की मन को चेर देना डुबो देना मदन कर देना कहा चैतन्य के अनाद अनंत समुद्र में चैतन्य के अनाद अनंत समुद्र ब्रह्म में इस मन को इस मन को डूब जाने देना हो डूब जाने देना उसी में डूबे उसी में उतराए निमज्जनों निम्जन हाँ जैसे बर्फ का टुकड़ा है ना बर्फ का टुकड़ा जैसे पानी में डूबे पानी में उतराए और बर्फ का टुकड़ा भी पानी ऐसे ये मन जो है ये बर्फ का टुकड़ा और ये ब्रह्म के समुद्र में कभी डूबता है कभी उतराता है कभी डल जाता है कभी टुकड़े के रूप में रहता है ये जो मनस्थिति है ये जो मनस्थिति है इसको बोलते हैं वेदांत में प्रत्यार और को इसका अभ्यास करना चाहिए सस्नात्मानेक भाति जभा प्रपंचो भातिरा तमहम तद्गु मंदे पूर्ण ओं सेवात्मता मनसम्जनम विज्ञ अच्छा मैं भूल गया देश स्वात्मा का दे मन कस्थितिम्जनम प्रत्याहारस्तविज्ञसलीयो मुक्त भी यत्र यत्र मनो याती ब्राह्मणस्त्र दर्शना मनसोधारण धारणा सा परा माता ब्रह्मस्मी सद्वृत् मेरा निरालतया स्थित ध्यानशब्दन विख्याता परिनी निर्दिकारत वृत् ब्रह्माकारतयान वृत्तिस्मण सम्यक् सक चाकृत्रिमांदम ताधिमे वस्तो यत्त्षण उतवे स्वयं इसमें एवं चाकृत्रिमानंदम जो सफा है ना वो एवं चाकृत्रिमानदम चाहिए एक र और कही है चाकृत्रिमानंदमार तो हर शब्द का एक अर्थ तो है कि विषय बदल दो जो आहार तुम्हारी इंद्रियां ले रहे हैं और उनकी बदली कर दो जैसे रोज अन्न खाते हैं एकादशी के दिन फल खाते हैं तो ये भी प्रत्याहार हो गया रोज की जो आदत थी ना है ना? उसके जो बस में हो रहे थे बिना अन्न खाए ना रह सके बिना अन्न खाए ना रह सके हाँ। सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते तो थोड़ा ये काम तुम्हें रहने का अभ्यास करो इसका नाम प्रत्यार है लोगों जिस कोई ना हो अपने पास कई लोगों का की आदत होती कई तो, लोग जब घर में अकेले रहते हैं तो फोन जोड़ लेते हम समझते हैं कि तो कोई काम धंधा होगा ना। <laughs> मेरे महाराज बिल्कुल अकेले घर साय साय बोल रहा है, है? <coughs> तो उनको अकेले में रहने की आदत नहीं है तो दाल डालनी चाहिए हाँ उसमें अपना मन बिल्कुल ठीक है हर परिस्थिति में सुखी रहने का अभ्यास मनुष्य के जीवन में होना चाहिए एक दिन खाया एक दिन बिना खाए भी रह सके एक दिन लोगों में रह सके तो एक दिन ले ले भी रह सके ऐसा <coughs> नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन आधा दुखी और आधा सुखी रहेगा और हर परिस्थिति में रहने की आदत डाल लोगे मोटा भी पहनो महीन भी पहनो सुख है घी का भी खाओ बिना घी का भी खाओ तो प्रत्याहार शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि अपने है ना आहार इंद्रियों से जो लेते हैं जैसी आदत पड़ी हुई है उस आदत को छोड़ने का थोड़ा अभ्यास होना चाहिए श्रीमती जी किसी डॉक्टर से दवा ले रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि देखो ये दवा खाना तो सही है पर हफ्ते में एक दिन छोड़ देना है जिससे आदत न पड़े दवा की श्रीमती तो जी ने कहा कि तुम क्या कहते हो डॉक्टर बीस बरस से मैं यही दवा खा रही हूँ रोज और मुझे अब तक आदत नहीं पड़ी तो अब क्या अब क्या आदत पड़ेगी मतलब ये कि वो ऐसी आदत कर गई है कि तो उनको आदत ही नहीं मालूम पड़ते वो जो मजबूरी है विवस्थता है पराधीनता है वो तो मालूम नहीं करते है तो प्रत्याहार में भी एक क्रियांश होता है एक करने की चीज होती है ना? तो करने की जो चीज हो तो सीखनी पड़ती है ये इतनी मर्यादा है आप इस बात को अपने ध्यान में बैठा ले हम लोग तो पुराने ढंग के सनातन धर्मी है बोला तो, तो मैं काफी में पढ़ता था तो, रोटी बना के खाता था तो पहले दिन जब आटे में पानी डाला ना, तो गीला हो गया तो किसी ने देखा तो कहा कि ये क्या किया थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ और थोड़ा थोड़ा आटा को बढ़ाते जाओ तो गीला नहीं होगा और तुमने तो ये कई बार पानी डाल देगा हलवा बनाने बैठे तो वो जल गया पक्ष बिल्कुल बाप निकलते काम जो करना होता है ना अंश जो है वो दूसरे से सीख के किया जाए तो बढ़िया संपन्न होता है तो हम और दादा एक दिन दाल चावल बनाने बैठे कितनी बनाने बैठे नंद प्रयाग में तो दादा को कभी मालूम था नहीं था तो बात ये थी कि सात आठ जने जो साथ हमारे थे उनमें दो स्त्री हैं एक दादा की मां थी एक दादा की बुआ बहुत बरस की बात है सन की बात बीस बरस पहले नहीं नहीं दोनों में लड़ाई होती दोनों रूस गए कि हम बनाएंगे ना वो बनाएंगे आओ हम लोग बना लें और बतलोई जो थी पतीली जो ली गई वहां से उसमें कितना पकने पर वो खिचड़ी कितनी हो जाएगी ये अंदाज नहीं था डाल <laughs> तो दिया गया आदो जब बढ़ने लगा तो बारंबार बार उसको निकालते जाएं और पानी डालते जाएं तो जाए का अभिप्राय यह है जहाँ तक क्रिया का कर्म का जहाँ तक संबंध है वो जब है ना सीख लेते हैं तब वो ठीक होता है तो आसन भी सीखना होता है प्राणायाम भी सीखना होता है प्रत्याहार में भी जितना क्रिया अंश है उतना सीखना पड़ता है तो इसके भी फूल सूक्ष्म और अति सूक्ष्म कई भेद होते हैं तो पहले हम योग में प्रत्याहार किसको तो कहते हैं वो आपको दो दिन अपने सुना देते हैं योग में प्रत्याहार कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनका विषयों के साथ संयोग ना हो जैसा शांत चित्त होता है वैसी शांत इंद्रियां हो माने शांत चित्त के साथ इंद्रियां एक हो जाए इसको प्रत्याहार बोलते हैं विषया सम प्रयोगे चित्त स्वरूपानुसार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार ये भगवान पतंजलि का सूत्र है क्योंकि हम पुरानी भाषा में प्रत्याहार बोलते हैं तो प्रत्याहार शब्द का जिस अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया है वो आपको समझ अगर हम कोई तो प्रत्याहार का नाम कुछ ऐसा है, है? किनमिन ले तो अगर फिर प्रत्याहार मत करो किन किया करो तो फिर किनमिन शब्द का अर्थ हमको तो बताना पड़ेगा आप समझ नहीं सकते किन शब्द क्या होता है किन क्या होता है पुराने शब्द का प्रयोग करेंगे तो पुराना अर्थ समझना पड़ेगा ये असल में बाहर जो पांच भूत हैं और इनके जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच इनके इस है और हमारी इंद्रियों में और मन में और बुद्धि में इन्हीं पांचों की सात्विक तनमात्रा है तो विषय में और सात्विक तमात्रा में क्या भेद है ये आप ये ये जो पंचभूत है ये तो पंचीकृत हैं बेना जैसे गुलाब का फूल ले लो तो उसमें पृथ्वी की गंध है उसमें जल का रस है उसमें अतेज का रूप है हैं? उसमें वायु का खिलना है हैं? ये सब उसमें है ना? और उसमें तीन फोंक दो का, का गड़ा दो तो अवकाश है तो पांचों चीज गुलाब के फूल में मिली हुई है लेकिन हमारी इंद्रियों में तो पांचों चीज नहीं है आंख केवल रूप ही देखती है तो इसका अर्थ हुआ कान केवल पद ही सुनता है त्वचा केवल पर से ही करती है तो इसका हुआ की हमारी इंद्रियों के गोलक में भले ही पंचभूत हम है लेकिन इंद्रियों में जो शक्ति है वो एक एक भूत की है एक एक भूत की प्रधानता से है अच्छा अब इंद्रियों में तो ज्ञान होता है और विषयों तो विषय तामस हैं, विषय तामस हैं और इंद्रिया जो हैं वो तापे हैं क्योंकि ज्ञानात्मक है तो जैसे मिट्टी पर ढेला मारने की तो आवाज होती है न वैसे गंध का ढेला नाक में जाके गंध के कण जब टकराते हैं तो अपनी तनमात्रा को क्षुद्ध कर देते हैं गंध नी विषय ना गंध तन्मात्रात्विक गंध तन से बने हुए घृण को क्षुद्ध कर देता है मन भी अपं चित्र पंचभूत का ज्ञानात्मक है ना तो रस रूप विषय के धक्के से जिहबात शुद्ध होती है गंध रूप विषय के धक्के से नासिका क्षुद्ध होती है और रूप रूप विषय के धक्के से नेत्र क्षुद्ध होते हैं ये जो बाहर के विषय है ये हमारी इंद्रियों को क्षुद्ध कर देते हैं अपनी अपनी मूलभूत तनमात्राओं को